परमेश्वर से सद्बुद्धि की कामना करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे ओ भूर्भुव स्व तत्सुण्यम भर्गो देवस्मही धो न प्रचोदया अग्निमस्नवत्मे दिव दिवे यश संवीरव शाति शाति शा सामने सन्यासी वृंद मुनि गण, मातृशक्ति श्रद्धेय उपाचर्जी ब्रह्मचारी गण धर्म प्रेमी सज्जनों संसार में समर्थ की पूजा होती है जिसके पास यदि कोई सामर्थ्य है योग्यता विशेष है तो संसार उसको चाहता है और यदि व्यक्ति असक्त है असमर्थ है योग्यताहीन है संसार उसकी पूजा नहीं करता संसार के अंदर पुराना इतिहास पढ़ करके देखे अथवा वर्तमान की स्थिति परिस्थिति को देखें निश्चित रूप से पहले भी समर्थ लोगों की पूजा हुई है वर्तमान में भी समर्थ ही आगे बढ़ते हैं असमर्थ का कोई सहयोग नहीं करता जब हमें दिखता है कि इसके पास कुछ है कुछ है तो लोग जुड़ते हैं और लगता है कुछ नहीं है तो लोग नहीं जुड़ते दूसरी तरफ से हम देखते हैं तो व्यक्ति स्वार्थी होता है स्वार्थ के कारण हमसे जुड़ते हैं अथवा स्वार्थ के कारण हम किन्हीं से जुड़ते हैं उस सात्विक स्वार्थ को छोड़ दीजिए जिस सात्विक स्वार्थ से जीवात्मा ओत होकर के ईश्वर की तरफ प्रेरित होता है उसकी तरफ बढ़ता है वो सात्विक स्वार्थ कह सकते हैं विद्या से युक्त स्वार्थ कह सकते हैं लेकिन जो संसार का स्वार्थ है उस स्वार्थ में कहीं न कहीं कोई न कोई हमारा और ही कुछ प्रयोजन मिलता है जब व्यक्ति इस प्रयोजन को देख करके जुड़ता है तो वास्तव में विशेष प्रीति नहीं होती वास्तव में जो प्रेम होना चाहिए लगाव होना चाहिए वो लगाव नहीं हुआ करता इसी को लेकर के देख करके कहा है कश्य अस्थि को वल्लभ है अर्थात इस संसार में कौन किसका प्रिय है जीवात्मा लगातार यात्रा करता जा रहा है ईश्वर कभी यात्रा करता नहीं संसार जड़ है प्रकृति जड़ है ये भी क्या यात्रा करेगी लेकिन ये जीवात्मा तो लगातार घूमता जा रहा है कभी मुक्ति में है तो कभी बंधन में है कभी जन्म ले रहा है कभी मर रहा है इसकी यात्रा खत्म ही नहीं होती कभी प्रलय में है कभी संसार में है इसकी यात्रा नहीं टूटती लगातार यात्री बनकर के चलता रहता है और जब इस यात्रा के अंदर देखते हैं तो स्थाई कुछ नहीं दिखता स्थाई कुछ नहीं दिखता कहीं पड़ाव डाला पड़ाव डाला तो वहां से भी बिछड़ना पड़ता है और इस संसार की यात्रा में जीवात्मा को बहुत कुछ विशेष ज्ञान मिलता है जानकारी बढ़ती है और यदि उन जानकारी लेकर के कोई संकेत मिल गया उस संकेत को पकड़कर के जीवात्मा चलता है शायद अधिक काल तक जिससे संबंध रह सकता है जहां स्थिर रह सकते हैं वो कुछ मिल सकता है हमने भी पीछे यात्रा की उस यात्रा के दौरान आप लोगों ने बहुत सारी बातें अलग अलग अनुभव की होंगी अलग अलग यात्रा में व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से घटनाओं को देखता है और देखकर के अलग अलग अनुभूति करता है पिछली बार भी एक अनुभूति मुझे हुई थी रोजड़ से सौराष्ट्र की यात्रा की थी और वहा जामनगर में गए थे जामनगर में गए जैसे यहां मेडिकल कॉलेज में गए थे वहां भी मेडिकल कॉलेज में गए थे और वहां भी एक शव देखा था और यहां भी दो तीन शव देखे विचित्रता लगती है जब जब शव को देखते हैं शव को देखते हैं यह घटना तो सामान्य सी है देखना लेकिन एक की दृष्टि कुछ और होती है और एक की दृष्टि कुछ और होती है एक के मन में कुछ और भाव जगने लगते हैं उस मरे हुए शरीर को देख करके किसी के मन में कुछ और भाव जगने लगते हैं जब वहां जामनगर में शव देखा था तो कई दिन विचलित रहा था और यहां भी दो तीन शव देखे तो लगातार यात्रा में तो हंसना बोलना हो रहा था लेकिन अंदर अंदर एक विचार ज्यादा ही बहुत ज्यादा प्रभाव कर रहा था झुंझुनू में नाश्ता कर रहे थे सुबह सुबह सुबह सुबह नाश्ता कर रहे थे तो जब कौर अंदर जा रहा था तो रोने की इच्छा होती थी वहां धर्मशाला में हे, तो बार बार वही विचार वही शरीर दिख रहा है और शरीर दिख रहा है लग रहा है जुड़ाव किससे है जुड़ाव किससे है यात्रा तो है लेकिन उस यात्रा से किसी घटना विशेष को देख करके किसी द्रव्य विशेष को देख करके यदि मन के अंदर भाव विशेष पैदा होते हैं भाव विशेष होते हैं तो लगता है यात्रा सार्थक चल रही है बहुत सारी जगह घूमे लेकिन ये स्थान अधिक स्थायी रहा और कई दिन तक ज्यादा ही विचलन सा अंदर अंदर बना रहा पता लगता है कितना जुड़ाव हमारा हमारे संबंधों से है संबंधों से जब हम अपना जुड़ाव देखते हैं जुड़ाव देखते हैं तो स्थायी संबंध नहीं मिले मिलता नहीं दिखता मैं आचार्य को अपना मानता हूं लेकिन कब तक मेरा आचार्य मेरे पास रहेगा माँ को मैंने अपना माना लेकिन ये माँ भी कब तक स्थायी रहने वाली है इस संस्था को अपना माना लेकिन इस संस्था से भी कब तक स्थायी संबंध रहेगा स्थायी संबंध नहीं देखता ऐसे ही शरीर को अपना माना और शरीर को अपना न माना तो कब तक इसके साथ लगाओ चिपकाओ स्थाई संबंध रहेगा मन के अंदर वृत्तियां बदलती रहती है भाव बदलते रहते हैं यदि उन भावों का कुछ प्रवाह ठीक तरह से हो जाता है निश्चित रूप से ये मन कहीं और लेकर के चला जाता है मन की स्थितियां क्या हैं मन के अंदर लज्जा की स्थिति पैदा होती है ग्लानी की स्थिति पैदा होती है भय की स्थिति पैदा होती है संकोच भी मन में पैदा होता है ये ग्लानी ये संकोच ये लज्जा ये भय है क्या चीज भय देखते हैं जब हम भय कहां लगता है भय जो लज्जा युक्त व्यक्ति है उसको उस प्रकार का भय नहीं लगता जैसा एक निर्लज व्यक्ति को भय लगता है लज्जा युक्त ग्लानी से युक्त संकोच से युक्त जो व्यक्ति है उनको वैसा भय नहीं लगता ये भय किनको लगता है भय जो अत्यंत तमोगुणी व्यक्ति होते हैं जो निर्लज होकर के कार्य करना चाहते हैं जिनकी मन के अंदर ग्लानी का कोई भाव नहीं पैदा होता वो केवल और केवल दंड के भय से अपने आप को रोक लेते हैं यदि उनके सामने दंड का भय न हो वो निर्लज होकर के कोई भी कार्य कर सकते हैं पता लगा कि ये भय के भाव मन में कब पैदा होते हैं भय के भाव तमोगुणी अवस्था में पैदा होते हैं तमोगुण जब उभरेगा निश्चित रूप से भय प्रकट हो जाएगा एक और स्थिति है लज्जा की लज्जा वाली जो स्थिति है लज्जा कब आती है हमें कब मन के अंदर ये भाव पैदा होते हैं लज्जा के भाव पैदा होते हैं जब हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं और उस गलत कार्य करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति ने हमें देख लिया किसी समूह ने हमें देख लिया और जब समूह ने देख लिया हमें भी पता लग गया कि हमें उन्होंने देख लिया है उन लोगों ने देख लिया है तो हमें उस समय मन के अंदर लज्जा की अनुभूति होती है और जिस व्यक्ति ने हमें देखा है जिस समुदाय ने देखा है हम उसके सामने जाना पसंद नहीं करते और पसंद क्या हम जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कब जब मेरी कमजोरी किसी दूसरे को पता लग गई है उसके सामने शर्म आती है लज्जा आती है और यदि उसको पता नहीं है मेरे अंदर कमजोरी तो है मेरे अंदर दोष है कमियां हैं लेकिन सामने वाले को उन कमियों का परिचय नहीं है पता नहीं है पता नहीं है तो वैसी लज्जा मुझे नहीं आने वाली होता क्या है ये लज्जा की स्थिति किसके अंदर पैदा होती है जैसे भय की स्थिति तमोगुणी व्यक्ति के अंदर अधिक उत्पन्न होती है ऐसे ही ये लज्जा की स्थिति कुछ रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो रजोगुणी व्यक्ति देखते हैं मेरी मान प्रतिष्ठा तो सारी की सारी चली जाएगी मेरा धराशाई हो जाएगा सब कुछ वो रजोगुणी स्थिति है और रजोगुणी स्थिति में व्यक्ति लज्जा अनुभव करता है जब हम किसी की कमी देख लेते हैं इसी को शायद महर्षि कपिल ने इस जड़ प्रकृति के लिए लिखा हो जड़ प्रकृति ने देखा कि मेरी तो सारी कमियां इस योगी ने देख ली है इस योगी ने सारी की सारी कमजोरियां देख ली है तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग कर डाला कुल वधु रिव कुल वधु के समान जैसे किसी कुलवधू कुल का कोई कमजोरी देख ली जाए तो जैसे वो छिपती घूमती है ऐसी ही प्रकृति भी कुछ छिपती घूमती है जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं कमजोरी पता लगने पर वो भी छिपते घूमते है। हैं पंडित नरदेव जी आर्य उपदेशक हैं भरतपुर के हैं लगभग दस बारह साल पहले उनसे सुना था वो बता रहे थे कि कहीं प्रचार में गए हुए थे किसी भक्त ने भोजन के लिए बुला लिया भोजन के लिए बुलाया भोजन करने चले गए प्रकरण तो वो ईश्वर का विषय जोड़ करके बोल रहे थे ईश्वर की कैसी विद्वत्ता है कैसा सावधान है ईश्वर कभी ईश्वर के कार्य में कोई उतार चढ़ाव कोई गड़बड़ नहीं होती विषय तो वो ले रखा था लेकिन सुना रहे थे कि एक परिवार में भोजन के लिए गए भक्त परिवार था भोजन करवाया बाद में दूध आना था दूध परोस दिया गया पूछा गया मीठा लेंगे हाँ मीठा लेंगे मीठा बहू को कह दिया कि डिब्बे से मीठा लेकर के आ जाओ डिब्बे से मीठा लेकर के आ जाओ वो रसोई में गई दो डिब्बे बिल्कुल एक ही जैसे थे जिसमें नमक भी पड़ा हुआ है जिसमें खांड भी पड़ी हुई है बहु ने एक डिब्बा उठाया आई दो चम्मच भरकर के दूध में डाल दिया जब दो चम्मच दूध में डाल दिया पंडित कह रहे थे जब हमने घूट भरी तो पता लगा कुछ और ही था जब जैसे ही दूध को जीव से स्पर्श किया पता लगा कि नमक डाल गई नमक डाल गई वो कह रहे थे कि हमने वो दूध पी लिया छोड़ा नहीं छोड़ा नहीं प्रातःकाल फिर उस परिवार में जाना हुआ परिवार में जाना हुआ तो वो बहु सामने नहीं आ रही थी सामने नहीं आ रही थी क्यों सामने नहीं आ रही थी उसको अपनी कमजोरी पता लग गई थी कि दो डिब्बे थे एक खांड का भी डिब्बा था और नमक का भी डिब्बा था तूने क्या कर दिया कमजोरी जब पता लग जाती है और ये भी पता हो गया कि सामने वाला जानता है उस समय हमारे मन के अंदर लज्जा की अनुभूति होती है और जिससे जिसने हमारी कमजोरी देखी है हम उसके सामने जाना नहीं चाहते और कई बार तो ऐसे होता है सैकड़ों घड़े पानी हमारे ऊपर गिर जाए अथवा चुल्लू भर पानी मिल जाए डूब मरे यह लज्जा की स्थिति में कुछ कुछ अनुभव होता है एक और स्थिति देखते हैं ग्लानी की स्थिति और यह ग्लानी पैदा कब होती है किसको होती है भय दंड के कारण आ गया यह लज्जा दूसरों ने दोष हमारा पकड़ लिया इससे आ गई यह ग्लानी कैसे पैदा होती है मन के अंदर ग्लानी व्यक्ति सात्विक होता है तब पैदा होती है कुछ सतोगुण की हमारे अंदर वृद्धि हुई हुई होती है उस समय लगता है कि ग्लानी हो जाती है हमें हमारा दोष दूसरे ने नहीं पकड़ा हमारी अपनी ही पकड़ में अपना दोष आ गया और निश्चय हो गया कि निश्चित रूप से मेरे से ये पाप हुआ है ये दोष हुआ है उस समय जब सात्विक स्थिति होती है तो मन में ग्लानी की अनुभूति होती है और ये ग्लानी कई बार आंखों से फूट करके निकल पड़ती है अर्थात ग्लानी में व्यक्ति पश्चाताप करता है रोने लग जाता है और उस समय ऐसा लगता है जैसे आंखों से फूट करके वो ग्लानी निकली है वो ग्लानी नहीं निकल रही कुछ कुछ उसका दोष पिघल करके निकल रहा है उसका दोष पिघल करके निकल रहा है जब व्यक्ति के अंदर पश्चाताप और ग्लानी की अनुभूति होती है समझो कि उसका दोष क्षीण हो रहा है कम हो रहा है ये मन की अच्छी स्थिति है यदि ग्लानी पैदा हो जाती है तो और ये किनके अंदर होती है ये सात्विक लोगों के अंदर होती है जो सजग और जागरूक लोग होते हैं उनके अंदर होती है तमोगुणी और रजोगुणी इससे दूर रहते हैं कस्य अस्थि को वल्लभ इस संसार में कौन अपना प्रिय है कौन अप्रिय है जब व्यक्ति अपने मन के भाव को देखता है मैंने कहाँ जुड़ाव बना रखा है किससे लगाव बना रखा है कहा मैं फंसा हुआ हूँ कई बार अनेक दोष होते हुए भी व्यक्ति उसको छोड़ नहीं पाता गुरुजी सुनाया करते थे आचर प्रद्युम्न जी के पास जब थे वो अन्य संतों से भी प्रभावित रहते हैं सुना रहे थे स्वामी शरणानंद एक हुए मानव सेवा संघ के संस्थापक उन्होंने भी कुछ पुस्तकें लिखी नेत्रहीन होते हुए वो कुछ पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों में राग द्वेष की स्थिति लिखते हैं कह रहे हैं कि ये राग की भयानक स्थिति है कितने बड़ी महिमा इस राग की है कि सामने वाले व्यक्ति में ढेरों दोष होते हुए भी राग के कारण हम उसको छोड़ नहीं पाते हमने लगाओ चिपकाओ इतना बना रखा है लगाओ चिपकाओ क्यों बना रखा है कहीं न कहीं हम उसके पास अपना स्वार्थ देख रहे हैं कहीं न कहीं हम उससे सुख अनुभव कर रहे हैं वो हमारा मान सम्मान ज्यादा करता है हमारे पैर ज्यादा छूता है हमारी प्रशंसा बहुत करता है पता नहीं क्या क्या हमारे लिए करने को तैयार हो जाता है लेकिन ढेर सारे दोष हैं, इसी के अंदर हम चिपक करके रह गए थोड़े से मान सम्मान में थोड़ी सी प्रशंसा में थोड़े से और उसकी क्रियाकलाप में चिपक गए ये राग की स्थिति व्यक्ति को छुटने नहीं देती लिखते हैं कहते हैं कि राग की इतनी बड़ी महिमा है सामने वाले में हजारों दोष हों लेकिन छोड़ नहीं पाता इसके विपरीत द्वेष की एक और स्थिति कहने लगे द्वेष की भी बहुत बड़ी स्थिति है कौन सी कह रहे हैं कि इसकी इतनी बड़ी महिमा है सामने वाले व्यक्ति में हजारों गुण हैं लेकिन उससे द्वेष कर रहा है द्वेष के कारण हजारों गुण होते हुए भी उसको अपना नहीं पाता राग और द्वेष हमारी मन के भाव बनते रहते हैं जब हम देखते हैं कि मेरा चिपकाव क्यों है लगेगा कहीं न कहीं कोई न कोई मेरा स्वार्थ अवश्य है यदि मेरा कोई स्वार्थ न होता तो वहां चिपकाव न होता फिर मैं दोहराता हूँ उस विद्या वाले और उस सतोगुणी स्वार्थ को छोड़कर के बोल रहा हूँ कवि ने लिखा क्षीण फल वृक्ष विहगा त्यजन्ति सर सारुष्पित्यज मधुपा दग्धम वनागा निर्द्रव्यं त्यजन्ति त्यज गणिक भ्रष्ट्रिय मंत्रिण कई सारी बातें यहाँ गिनाई हैं और संसार की स्थिति उस कवि ने देखी होगी तो ही तो लिखा है सर्वे कार्य वसात जनो अभि रमते कश्य अस्थिको के सारे अपने अपने प्रयोजन से तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यथार्थ में प्रेम कहा है वास्तविक प्रेम कर सकता है सज्जनों माताओं योगी व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है यथार्थ का जो प्रेम कहते हैं यथार्थ में जो स्नेह कहते हैं वो यथार्थ का स्नेह तो कोई व्यक्ति, कोई ईश्वर भक्त व्यक्ति कोई योगी व्यक्ति कर सकता है अथवा उससे ऊपर तो परमात्मा ही स्नेह कर सकता है अन्यथा तो बीच की स्थिति इस कवि ने लिख डाली है कश्य अस्थि को वल्लभ कौन किसका प्रिय है देखते चले गए भैया ये जो वृक्ष है फल नहीं होते बिना फल वाले वृक्ष को तो ये पक्षी भी छोड़ करके चले जाते हैं जब गुलर का पेड़ होता है बरगद का पेड़ होता है उसमें फल मिलते हैं आपने देखे होंगे जब फल लगते हैं सुंदरपुर गुरूकुल के सामने ही एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है उस वृक्ष के ऊपर जब फल होते थे ढेर सारे कव्ये और अन्य पक्षी चहचाया करते थे और कुछ ऐसा लगता था कि जब फल नहीं होते थे पक्षी नहीं दिखते थे जब जब वो कुछ है तो दूसरा व्यक्ति संबंध बनाए हुए है जहाँ पानी है पानी है तो वहां भी कुछ सारस पक्षी आ जाते हैं और वो सूखे हुए तड़ाक को तालाब को तो पक्षी भी छोड़कर के चले जाते हैं अर्थात एक एक स्वार्थ देख रहा है वो बासी मुरझाए हुए पुष्प को वो मधुपाहा वो भमरा छोड़कर के चला जाता है जले हुए जंगल को मृग छोड़ देते हैं वो जिस राजा की श्री चली गई है राज्य से भ्रष्ट हो गया है मंत्री उसको छोड़कर के चली जाते हैं इतने बड़े बड़े देख रहे हैं हम कौन किस खेत की मूली है कि दूसरा कोई हमें छोड़कर के न चला जाए यदि मेरा किसी से प्रयोजन सिद्ध हो रहा है यदि मैं किसी से प्रयोजन सिद्ध कर रहा हूँ दोनों की एक ही स्थिति है कभी न कभी कहीं न कहीं हम एक दूसरे से बिछड़ सकते है इसलिए सदा समर्थ बने रहें यदि हम समर्थ बने रहे यदि हम अपने से किसी को जोड़ना चाहते हैं यदि किसी से जुड़ना चाहते हैं हम समर्थ से ही जुड़ना चाहते हैं और यदि कोई हमसे जुड़ना चाहता है किसी सामर्थ्य को देखकर के जुड़ता है समर्थ व्यक्ति संसार में पूजित होता है समर्थ व्यक्ति संसार में सफल होता है समर्थ व्यक्ति ही कुछ कर सकता है असमर्थ की कभी पूजा नहीं होती और ये समर्थ लगा किसके दिया जो जीवित तो होते हैं वो समर्थ होते हैं मरे हुए क्या समर्थ होंगे सुनसान से पूछा किसी ने ऐ शमसान तेरे अंदर सन्नाटा क्यों छाया हुआ है तेरे अंदर अंदर सदा सन्नाटा देखा जाता है जब जब तेरे पास आते हैं तो सुनसान पड़ा रहता है सुनसान कहता है मेरे भैया यहाँ समर्थ कौन आता है मेरे पास यहां जीवित कौन आता है यदि समर्थ आने लग जाएं जीवित आने लग जाएं तो मेरे यहां भी उत्सव होने लग जाए लेकिन यहां तो सन्नाटा इसलिए रहता है मेरे पास कोई समर्थ नहीं आया जब सामर्थ्य चला गया है तो मेरे पास आया है मैं कैसे उत्सव मनाऊं पता लगता है समर्थ व्यक्ति ही आगे बढ़ेगा हम समर्थ बने और अपने जीवन को आगे लेकर के जाए इतना ही ओम